नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन में हम लोग खास पर्टिकुलर एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीरियर डिजाइन के बारे में और हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए भावना जी सूरज से जुड़ी हुई है तो आप सभी की तरफ से भावना जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी भावना जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी और मेरी पहली मुलाकात है और हमारे सभी विद्यार्थी भी आपको पहली बार सुन रहे हैं आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम भावना जाजू है शादी के बाद मैं सूरत मेरे हजबेंड के साथ आ, आ, शादी के बाद रहना शुरू हुई बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ दिल्ली मैंने पूरी अपनी पढ़ाई खत्म की है और मैं हमेशा से एक क्रिएटिव पर्सन रही हूँ क्रिएटिविटी मेरा एक फोटे था तो मैंने दिल्ली से ही अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का दो साल का डिप्लोमा कोर्स खत्म किया और हमेशा फर्नीचर से रिलेटेड चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी कभी कभी तो मुझे भी बड़ा सरप्राइज होता था कि मैं किस तरह से कोई चीज सिर्फ ऑब्जर्व करने के बाद मैं उसे हुब हूँ पेपर पे बिना वो चीज़ प्रेजेंट होने के बाद भी उसको कॉपी कर पाती थी अच्छा। फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है फर्नीचर के साथ प्ले करना तो मैंने दो साल का फिर डिप्लोमा कोर्स किया इसमें और फिर मेरी जल्दी शादी हो गई थी उसके बाद शादी के बाद क्योंकि शादी जल्दी हुई तो बच्चे जल्दी हुए बच्चे प्रायोरिटी बने और कुछ टाइम बच्चों को ही दिया मैंने उससे पहले क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपको 100 परसेंट अपना इनपुट देना पड़ता है आप टू थिंग्स एट अ टाइम थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे और ये फील्ड वर्क तो मेरे बच्चे इस लायक हो गए कि वो अपने आप को खुद संभालने लगे फिर मैंने वापिस अपने कोर्स को वन ईयर पूरा रिफ्रेश किया नए तरीके से पढ़ाई की और मैं पाँच साल से अभी इस फील्ड में हूँ और इस आ, मैं अब फ्रीलांसिंग कम्प्लीटली मैंने अपना शुरू कर दिया है एंड आई एम वेरी भवना जी बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने शादी के पहले आपका कोर्स हुआ था और फिर उसके बाद वापस आपने रिफ्रेश कोर्स उसको वापस किया आपने तो वापस करने में दिक्कत ये तरीकी है कि, कि हो गया देखिये दिक्कत है मानो तो बहुत हर चीज में दिक्कत है और अगर आपका पैशन है तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती लेकिन मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा हमेशा उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका और कुछ मेरा पैशन भी काम किया और मैंने अपना कैसे भी मैनेज करके ये कोर्स पूरा वन ईयर रिफ्रेश किया क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है इसमें चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं तो जब मैंने शादी से पहले जो कोर्स दो साल का किया था उस टाइम पे फर्नीचर में कार्विंग बहुत होता था हर चीज जैसे आज आप ताजमहल देखो तो उसमें कार्विंग है तो वो चीज पहले फर्नीचर में भी लोग यूज करते थे लेकिन अब ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो गया है मटीरियल बहुत चेंज हो गए है तो अगर आपको आज की डेट में काम करना है तो उस चीजों से आपका अपडेट होना बहुत जरूरी है इसीलिए मैंने वो कोर्स को वापस रिफ्रेश किया वन hmm. ईयर और उसमें मुझे लगा कि दैट टाइम इज ए नफ टू डू माय वर्क स्टार्ट इसलिए मैंने वो कोर्स को वापिस वन ईयर कंप्लीट करके अगेन आई ऑल द थिंग्स ऑल अगेन और इट वॉज क्वाइट सेटिस्फेक्ट भावना जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे जो महिला विद्यार्थी है गर्ल्स स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि शुरू में वो अपना करियर अच्छा फ्रेम करती है आ, मुझे डॉक्टर बनना है मुझे इंजीनियर बनना है लेकिन जैसे ही घर वालों का प्रेशर होता है कि भाई अब शादी करके आपको जाना है तो उस समय फिर उनका जो करियर वाला जो सिस्टम होता है या जो भी उन्होंने तैयार करा होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है फिर वो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ लेकिन फिर से आपने अपने करियर के लिए वापस एक बार स्टेपिंग अप किया और आपने उसको करके दिखाया तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है सीखने जैसा है हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि इंटीरियर डिजाइन की बात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि इसमें विद्यार्थी कहाँ से कैसे शुरू करे इसमें कितना वैरायटी ऑफ जॉब्स होते हैं उसके बारे में बताए मैंने अपने इस करियर में और अपनी स्टडीज में ये ऑब्जर्व किया है कि सबसे बेसिक चीज है आपका उस तरफ इंक्लिनेशन आप क्रिएटिव साइड अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आप क्रिएटिवली इंक्लाइन हैं आप चीजों को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं तो आपको ये कोर्स जरूर ऑप करना चाहिए और अगर आप क्रिएटिवली इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो मुझे लगता है इस फील्ड में आपको कोई दिक्कतें आ सकती है तो सबसे फर्स्ट है योर इंक्लिनेशन टुअर्ड्स क्रिएटिविटी उसके बाद एक आप अच्छी जगह से कोर्स करिए डिप्लोमा भी एक ओवरऑल फुलफिल कोर्स है और अगर आपको और इंटेंस करना है तो डिग्री कोर्स भी होते हैं इसके अंदर डिप्लोमा uh, होता है टू इयर्स थ्री इयर्स और फिर डिग्री कोर्स के लिए आपको पाँच साल तक भी पढ़ाई करनी पड़ सकती है जी। तो उसमें काफी डिग्री कोर्स में आपको हिस्ट्री और टेक्निकल नॉलेज काफी वास्ट हो जाता है और आ, उसके लिए आपको इंटेंस स्टडीज इंटेंस नॉलेज करने के लिए आपको डिग्री कोर्स करना पड़ता है ये चीज के लिए लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप क्रिएटिवली थोड़े स्ट्रोंग हैं तो डिप्लोमा से भी आप इस काम में एंटर कर सकते हैं उसके लिए आपको पांच साल टाइम नहीं स्पेंड करने की भी जरूरत है जी, जी. और उसके बाद अगर आपको डिप्लोमा में टेक्निकल नॉलेज में आपको लगना है कि इसकी टेक्निकल नॉलेज आपको आ गई है तो आप आराम से इस कोर्स में धीरे धीरे एंटर कर सकते हैं उसके लिए पहले आप कोर्स करिए और कोर्स के साथ साथ मैं ये सजेस्ट करूंगी थोड़ा मार्केट का सर्वे जरूर करिए किजार में क्या चीजें आज मिलती है किस तरह से प्लायुड मिलता है किस तरीका विनियर लैमिनेट पर नीचे शॉप्स में जाइए अब वो चीज जितना ज्यादा उस चीज का नॉलेज लेंगे उतना उस फील्ड में एंटर करना आप लोगों के लिए इजी होगा तो मटेरियल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भावना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइन में एक तो हमारे विद्यार्थी को ये ध्यान में रखना है कि आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है जितना आप क्रिएटिव होंगे उतना ही इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है आपको अच्छा लगता है तो इस फील्ड में आपका बहुत वेलकम है और आप आगे बढ़ सकते हैं और भावना जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि डिग्री करने से अच्छा आप और डिप्लोमा करके भी थोड़ा मार्केट सर्वे करके भी अपना करियर को स्टार्टअप कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ तो बाद में भी कर सकते हैं डिग्री और फिर और भी आगे आपको बहुत सारी चीज़ें अगर सीखने का है और वास्त काम करना है तो कर सकते इस फील्ड में स्काई इज द लिमिट तो आइए बहुत ही अच्छी बातें भावना जी से हो रही हैं करियर इन इंटीरियर डिजाइन के बारे में तो अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर मिलते हैं भावना जी से और आगे जानेंगे आप सुनाए हैं रीडोमोट वन नाइनटी सुनते रहो नस्कर रहो अच्छा लो जरा सी तप उड़ने दोने दो।, दो हवा जरा सी सिले सोया था दो। को हवा जरा सी लग रही भरम सा है बिखरी हुई राहें राहे हजारो फिर भटकने दो उड़ने दो उड़ने दो हवा जरा सिला पंखों को हवा जरा सी लगने। दो हवा जरसिलगने गसिलगने शामे को दिखाती है तो दो देखो कहाँ पे जाती है उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे उल्द लग लगने दो सोया था भुजग जगने दो हवा जरा सिलो उड़ दो, दो। हवा जरा सिल आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन शो में और हमारे साथ भावना जी सूरज से जुड़ी हुई हैं जो इंटीरियर डिजाइन में अपना करियर कर रही है और अपना काम कर रही है इंटीरियर डिजाइनिंग को काफी समय से और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो उनका इस फील्ड में आना हुआ और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो इन चीज़ों को जो है करने के लिए उन्हें आगे प्रोत्साहन दिया और घर का भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिला जिसके वजह से वो आज अच्छी तरह से काम कर रही है तो भावना जी मैं ये जानना चाहूँगा हमारे विद्यार्थी अगर इसमें अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं जिसमें वो अच्छा काम कर सकें अपने इंटरेस्ट लेवल पर थोड़ा सा बताइए देखिए रमेश जी मेरे को जहाँ तक ये एक्सपीरियंस मिला है इस चीज़ का इंटीरियर रिलेटेड मेरा ये मानना है कि कोई भी फील्ड छोटी हो या बड़ी हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इनपुट आपका पैशन और आपका ऑब्जर्वेशन और कॉन्फिडेंस अगर आप में चाहिए चीज़ चारों चीजें हैं तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता है आगे बढ़ने के लिए और अगर कोई लगता है कि बस मेरा इतना ही ही दायरा है मैं इसमें ही अपना बोलते ना गेम खेलना चाहता हूं, तो वो आपके लिए जैसे किएं के मेंढक के बराबर वो कुआं ही रहेगा कभी भी वो समुद्र में नहीं बदलेगा आपको समुद्र बनाने के लिए अपने कंफर्ट से हमेशा बाहर आना पड़ेगा अपने लेवल ऑफ सेंसेस को थोड़ा स्ट्रोंग करके हर चीज को अप... ऑब्जर्व करना आना चाहिए और ये फील्ड इतनी वास्ट है इतनी वास्ट है कि आप किसी भी एरिया में एक्सेल कर सकते हैं भले ही वो आप रेजिडेंस डिजाइन हो या कमर्शियल प्लेस हो ऑफिस हो आपका या आज इंटीरियर एक तरह से जरूरत है हर इंसान की आप कहीं पे जाइए आपको हर छोटा सा छोटा अगर एक दुकान भी है वहां आपको कुछ ना कुछ इंटीरियर्स किया हुआ मिलता ही है या बड़े से बड़ा मॉल है तो वहां पे भी इंटीरियर होगा ही तो ये फील्ड ऐसी है जिसके अंदर हम अपने आपको अगर बाउंड कर लेते हैं तो एक तरह से पैग हो जाते हैं कि भाई ये आदमी सिर्फ रेजिडेंस का काम करता है तो कोई उसके पास ऑफिस का काम लेके नहीं आएगा <laughs> तो अपने आप को मुझे ऐसा लगता है बाउंड नहीं करके इस अपने आप को खुला छोड़ देना चाहिए कि हम सब चीजों के लिए ओपन है क्योंकि अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है मटेरियल नॉलेज अच्छी है तो आप कहीं पे भी एक अच्छी क्रिएटिव एरिया क्रिएट कर सकते हैं भले वो आपका घर हो या दूसरे का हो या किसी की ऑफिस हो या <laughs> किसी की शॉप हो किसी का बैंक हॉल हो कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं। इतनी बड़ी रेंज है इतना बड़ा एरिया है आप पर है कि आप उसको किस लेवल तक उस सुरंग के अंदर आप जा सकते हैं जहां आपको लगा ये सुरंग यहां खत्म हो गई वो सुरंग वहां बंद हो जाएगी आपके लिए भावना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही बड़ा फील्ड है जहां पर हर जगह आपको जो है इंटीरियर डिजाइनर आप है तो आपका वेलकम होता ही है और आजकल तो इसमें काफी चीजें नई नई चीजें जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जैसे मैंने सुना था कि 3D मिरर ये वो सब चीजें तो थोड़ा सा उसमें बताइए नई चीजें क्या आई है देखिए रमेश मैंने पहले भी ये आ, कहा कि आपका मार्केट नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है जिस तरह से आज हर जगह हम तरक्की कर रहे हैं भले वो कपड़ा हो भले हम फूड हो या हम कोई भी इंडस्ट्री ले लें सेम वे इस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा एक चेंज आया है हर चीज अपन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वो अपना काम इजी कर देती है तो बेसिकली एक बेसिक नॉलेज आपको डिप्लोमा के साथ कैड का मिल जाता है अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट से इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उसमें आपको कैड का नॉलेज देते ही है वो कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है जिसको कैड बोलते हैं दैट इज अ बेसिक कोर्स उसका नेक्स्ट लेवल है थ्री इमेजेस तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो कोर्स हंड्रेड परसेंट आए आप इसके लिए प्रोफेशनल भी बाहर से हायर कर सकते हैं अगर आपको खुद से ही ड्राॅइंग्स या कैड में वर्क करके आप किसी को भी थ्री डीज थ्री प्रोफेशनल को आप ये वर्क दे दें तो आपके लिए काम करके देते हैं तो वो आप कर सकते हैं आपको जैक ऑफ ऑल बनने का जरूरत नहीं होता है आप आपका फोकस मेन होना चाहिए आपके क्रिएटिव पार्ट पे फिर टेक्निकल पार्ट आप बाहर से भी करा सकते हैं जैसे आज मुझे ले तो मेरे पास बच्चे आते हैं जॉब वर्क लेके मैं अपना सारी इमेजिनेशन उनको ऑन पेपर समझा देती हूँ वो मुझे ड्रॉइंग ला दे देते हैं तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं इससे क्या होता है कि हम एक जगह स्टक नहीं होते हैं और हमारा काम हम बढ़ा सकते हैं अगर हम सब कुछ करने जाते हैं तो, तो हर बहुत मुश्किल होता है फील्ड पे भी आपको रहना है मटेरियल सिलेक्शन में भी आपको रहना है चीजें सब पूरे घर का एक एक हैंडल से लेके एक्स एक्सरसाइज आपको सब आपको करना है तो आप अगर इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व होंगे तो शायद आपका जो अप्रोच है वो छोटा हो जाएगा मेरा मैं जहां तक ये देखा है कि अब थोड़ा बाहर का टेक्निकल हेल्प हम बाहर से भी ले लेना अगर आपका अच्छा काम चल रहा है तो बाहर से हेल्प लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ज्यादा सब कुछ खुद से करना तो जैसे इसमें बेसिकली होता है थ्री प्रोफेशनल्स वास्तु प्रोफेशनल्स फिर आपकी कैट ड्राॅंग ये सब आप खुद भी कर सकते हैं और बाहर से भी आप भावना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी कुछ इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बता पता चल गया है और डिग्री या डिप्लोमा करके आप अपना इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात भावना जी ने बताया कि आप फ्री माइंडेड होके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और कहीं भी आप रुकना नहीं स्टक नहीं होना है ये उन्होंने बताया अगर कोई चीजें नहीं आ रही तो रुक नहीं जाना वहाँ पर किसी और को भी आप हायर करके वो काम उनसे करवा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया और मेरे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर आप सोच रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन में अपना करियर बनाना है तो बहुत ही अच्छा एक करियर का यहाँ पर मौका मिलता है बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं अच्छा नाम कमा सकते हैं तो एक अच्छा करियर ऑप्शन है ये तो आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं तो अगर आप सोच ही रहे हैं तो ज़रूर इस फील्ड में आइएगा और एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और भावना जी ने जिस तरह से काम शुरू किया है आप चार पांच साल हो गए उनको अच्छी तरह से इसमें काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो भावना जी जाते जाते मैं कहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को एक गुड विशेष के रूप में एक संदेश एक मैसेज जरूर दें आपने ये एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा पूरी कायनात आपके सपनों को पूरा करने में लग जाती है सिद्धत से जाना बिल्कुल तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई ड्रीम है या आपका कोई पैशन है आप एक, एक बार एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट जरूर करिए उसके पीछे जरूर जाइए क्योंकि अगर तब जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तब तक पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने में मदद नहीं कर सकती अगर आप एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपना ड्रीम और पैशन कैसे भी फुलफिल करना है The whole universe connects to you and give uh, you will have an amazing experience and amazing career, amazing life ahead for you. Mm -hmm. तो अपने passion को जरूर attempt दीजिए और डरिए मत हमेशा कोशिश तो करना ही चाहिए फिर भगवान के ऊपर थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए <laughs> भावला जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़कर इंटीरियर डिजाइन के बारे में बताने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच विद्यार्थी मित्रों आप सभी को फिर से मैं कहना चाहूँगा आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और बिना डरे आप जैसे कि शाहरुख खान का डायलॉग याद करा है तो आप उस डायलॉग को रिपीट करिए अपने लिए उसको रखिए और उस हिसाब से आप आगे बढ़िया अपने क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ते जाइए आपको सक्सेस मिलेगा ही और आप अच्छा करियर बनाएं देश का और खुद का नाम रोशन करें ऐसी के साथ मुझे यानी आरजे रमेश और भावना जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुनाए रेडो मधुन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी